कितने गधे तुर्की लोक कथा नन्नी घंटियों के झंकार और छोटे खुरों की तेज चाल ही उस एकांत गायक के संगीत में विघ्न डाल रहे थे नसीरुद्दीन होजा आटा चक्की से गधों को वापस ला रहा था गधों की काठियों पर ताजे पीछे गेहूं के आटे की बोरियां लदी थी हूजा की पगड़ी पर गर्म तुर्की सूरज धीरे सीधे चमक रहा था गधो के खुरों से निकलने वाली धूल उससे चारों ओर उड़ रही थी गधो की चाल उसे आगे पीछे हिला रही लेकिन नसरुद्दीन ओजा आज काफी खुश लग रहा था मैं उन्हें दिखाऊंगा उसने चकित होकर कहा उन्होंने अपने गधों और गेहूं की देखभाल के बारे में मुझे तमाम सलाह दी। जैसे कि मैं मैं बिल्कुल अनाड़ी हूं और गधों के बारे में, में, में मुझसे ज्यादा जानता होगा ओझा ने अपनी आलसी आंखें आराम से सड़क पर टिकाई सबसे पहले उसने मिल घाटी से निकलने वाले एक झरने वाले झरने वाला रास्ता लिया वो झरना गेहूं को पीसने के लिए भारी पत्थरों को चलाता था फिर सड़क एक पहाड़ी के ऊपर जाकर गायब हो गई बस उस पहाड़ी के पार उसने संतोष व्यक्त किया वो शहर है जहां वे लोग अपने अपने गधों की प्रतीक्षा कर रहे होंगे इन छोटे जीवों में से किसी एक के शरीर पर भी खरोज का कोई निशान नहीं है पूरे तुर्की में इन गधों से बेहतर सलूक किसी अन्य गधे के साथ नहीं किया गया होगा फिर हो बारी बारी से अपने गधों को गिरने लगा क्या उसने हफ्ते हुए सिर्फ आठ गधे फिरो अपने गधे से नीचे कूदा वो यहां वहां दौड़ा उसने इधर उधर चट्टानों और पहाड़ी पर देखा लेकिन उसे वहां कोई आवारा गधा दिखाई नहीं दिया अंत में वो गधों के पास खड़ा होकर उन्हें दोबारा फिर से गिरने लगा इस बार नौ गधे थे होजा ने राहत की सांस ली और फिर अपने गधे पर चढ़ गया और सड़क पर आगे बढ़ा उसकी ढीली पतून में से उसके लंबे पैर गधे की चाल के साथ आगे पीछे झूल रहे थे पेड़ों के उसने सावधानी से सभी पेड़ों के पीछे झाँक कर देखा लेकिन वहां उसे गधे का एक बाल भी नहीं मिला खुद अपने गधों के पास खड़े होकर उसने उन्हें दोबारा गिना वो मिलकर नौ छोटे गधे थे जो आगे बढ़ने के लिए उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे नसरुद्दीन होजा ने घबराहट में अपने सिर को खरोचा क्या उसका दिमाग खराब हो गया था या क्या फिर वे गधे जादुई थे उसने उन्हें फिर से गिना वे निश्चित रूप से नौ थे अरे अरे अरे, अरे। नसरुद्दीन होजा ने आवाज निकाली जो तुर्की में गिदाब के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब वो सवार हुआ तो उसने उन बुरी आत्माओं के बारे में सोचा जो उसे परेशान करने के लिए उस पर चाले खेल रही थी प्रत्येक गधे के गले में बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए नीले मोतियों की माला लटकी थी क्या बुरी आत्मा है नीले मोतियों से भी अधिक ताकतवर थी तभी होजा ने सड़क पर अपने एक दोस्त को आते हुए देखा दोस्त को देखकर कर वो बहुत खुश हुआ सुनो मुस्तफा इफेंडी वो चिल्लाया क्या आपने मेरे गधे को देखा है लगता है मेरा एक गधा खो गया है और शायद नहीं भी खोया है तुम्हारा क्या मतलब है होजा मुस्तफा ने पूछा मैंने नौ गधों के साथ आटा चक्की को छोड़ा था होजा समझा रास्ते में गिनने पर कभी नौ गधे और कभी आठ गधे हुए लगता है मुझे किसी की बुरी नजर लगी है मेरी मेरी मदद मदद करो भाई मेरी मदद करो। वैसे मुस्तफा होजा के से था, लेकिन अब वो, वो भी था। उसने ने शुरू किया फिर हर गधे की ओर इशारा करते हुए उसने आठ तक गिना अंतिम संख्या कहने के बाद हूजा रुक गया और फिर बड़ी बेबसी और उदास चेहरे के साथ वो अपने दोस्त को देखने लगा होजा का आतंक तब में बदला जब मुस्तफा ने उसके घुटने पर जोर से अपना जब तुमने अपने, की की, तब तुमने अपने उस भाई की गिनती क्यों नहीं की जिस पर तुम खोज सवार थे इस खोज के बाद नसरुद्दीन नसरुद्दीन होजा एक पल के लिए चुप और शांत रहा फिर उसने अपने दोस्त का हाथ चूमा उसे अपने माथे से लगाया और मदद के लिए उसे हजार बार धन्यवाद दिया फिर गधों को उनके मालिकों तक पहुंचाने के लिए होजा आखिरी बार अपने गधे पर सवार हुआ और गाना गुनगुनाने लगा सबाम